दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाइए और ऊपर मिला लीजिए ऊपर की ओर खींच लीजिए पूरा शरीर ऊपर की ओर खिंचा हुआ रहेगा और शरीर को ऐसे ही रखते हुए केवल हाथों को नीचे ले आएंगे शेष शरीर पूर्वत रहेगा लम्बा गहरा सांस धीरे धीरे भरें और धीरे धीरे छोड़े श्वास के ऊपर मन को केंद्रित कर दीजिए प्रयत्नों को शिथिल करेंगे दोनों पादों को ढीला छोड़ दीजिए शिथिल कर दीजिए मने मन अनुभव करेंगे ये पाद अपने आप स्थित है इनमें मुझे प्रयत्न करना नहीं पड़ रहा है दोनों टखनों को पिंडलियों को ढीला छोड़ दीजिए दोनों घुटनों को जंगाओं को ढीला छोड़ देंगे शिथिल कर देंगे दोनों पर अपने आप स्थित है उसमें मेरा प्रयत्न नहीं है ऐसा हल्कापन अनुभव करें कमर का भाग ढीला छोड़ दीजिए पेट का भाग ढीला छोड़ दीजिए हल्कापन अनुभव करें छाती का भाग भीना छोड़ दीजिए गर्दन का भाग ढीला छोड़ दीजिए चेहरे में प्रसन्नता का भाव हो प्रियतम प्रभु से मिलने का समय है अपने अंदर देखें हे प्रभु मैं आपको ही सबसे प्रिय मानूं, आपकी कोमलता से बंद रहेगी सिर का भाग ढीला छोड़ दीजिए संपूर्ण शरीर को एक बार अनुकंप करें, शरीर में हल्कापन प्रयत्नशिथिल अनुभव कीजिएगा अत्य प्रसन्नता का भाव, वा परमात्मा में अपने आप को लुआर हुआ अनुभव करें आसन के पश्चात हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे आज हम बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करेंगे सामान्य स्वास्थ्य स्थिति में मूलबंध लगाएंगे और श्वास को बाहर फेंकेंगे बाहर ही रोकेंगे प्रारंभ कीजिए इसी प्रकार दूसरा प्राणायाम तीसरा प्राणायाम करेंगे अथवा प्राणायाम मंत्र का जप करेंगे लंबा गहरा श्वास लिये धीरे धीरे बड़े और धीरे धीरे छोड़े प्राणायाम से पहले मन की क्या स्थिति थी और प्राणायाम के पश्चात मन में कैसी स्थिति है एक बार अब अनुकुम कीजिए शरीर में चेहरे में तनाव खिंचाव, दबाव हो तो, को दूर कर दें सहज भाव में सरल भाव में प्रयत्नों को शिथिल करते हुए प्रसन्नता का भाव मन में चेहरे में बनाएंगे जीवन का लक्ष्य प्रभु आपकी प्राप्ति ही है और आपकी प्राप्ति भी हम आपके ही कृपा से कर सकते हैं इसके बिना संभव नहीं है हे प्रभु हम अपने पुरुषार्थ के साथ आपसे प्रार्थना करते हैं आपकी प्राप्ति में आप हमारे पर कृपा कीजिए दया कीजिए संकल्प करेंगे इस उपासना काल में अन्य कोई भी विचार उत्पन्न नहीं करूंगा नहीं करूंगी केवल प्रभु आपका ही चिंतन मनन कर ईश्वर हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है ईश्वर के समान और कोई हमारा परम हित नहीं हो सकता इसलिए प्रभु से संबंध करेंगे ऐसा ही भाव बनाएंगे हमारे अंदर जो भी न्यूनता है उसको दूर करने के लिए प्रभु हम आपसे ही प्रार्थना करते हैं ईश्वर तुम्हें दया करो तुम इंध हमारा को प्रत्यार की स्थिति बनाएंगे इंद्रियों को बाहर के विषयों से रोकना है और चित्त को भी रोकना है हमारे चित्त में कोई भी विषय उपस्थित ना हो शब्द स्पर्श मुंह रस गंध इनके बारे में कोई विचार उत्पन्न न हो निर्विचार की स्थिति बनाएंगे अन्य विचार आते ही ओम का जप मन में करेंगे ताकि चित्त और इंद्रिय विषयों से पृथक रहे अभ्यास कीजिए प्यार के बाद हम धारणा का अभ्यास करेंगे मन को किसी एक स्थान पर स्थिर करेंगे जहाँ प्रत्येक दिन अभ्यास करते हैं उसी स्थान पर एक केंद्र बिंदु बनाकर मन को स्थिर कीजिए शांत एकाग्रिक स्थिति में धारणा केंद्र की संवेदना अनुभूति जानने का प्रयास करें अन्य स्थान से मन को हटाने से धार्मिक केंद्र की अनुभूति होती है एकाग्रता पूर्वक प्रयत्न करें सफलता होने पर ध्यान में सहज रूप में हम एकाग्र कर पाते हैं धारणा ध्यान की भूमिका है पूर्ण एकाग्र की स्थिति बनाए धारणा के पश्चात ध्यान का अभ्यास करेंगे ध्यान के लिए अपने स्थूल अस्तित्व को छोड़कर आत्म स्वरूप का अनुभव करेंगे मैं शरीर से अलग हूं ऐसा अनुभव कीजिए शरीर अलग मैं अलग हूं इंद्रियां अलग है मैं इंद्रियों से पृथक हूं मैं मन से भी अलग हूं मन मेरा साधन है मन को मैं अनेक कार्यो में प्रयोग करता हूँ मन अलग है मैं अलग हूँ अनुभूति के स्तर पर ले चलिए तत्व से अपना अस्तित्व अलग समझेंगे जो भी ज्ञान प्राप्त होता है जो भी निर्णय होते हैं उनमें भी का कार्य है उस बुद्धि से मैं आत्मा अलग हूं ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे मैं चेतन स्वरूप अणुस्वरूप आत्मा इन सब साधनों से पृथक हूँ ऐसा अनुभव करेंगे आत्मस्वरूप अनुभूति के स्तर पर हे परमात्मा मैं आत्मा हूं मैं आपके अंदर मुआ हुआ हे ईश्वर यह संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड आपके अंदर मुआ ऐसे ही अनुभव करेंगे कण कण में प्रभु आपकी सत्ता मद्यमान है ईश्वर आप प्रत्येक क्षण हम सब को साक्षात जानते हैं जैसे हम इंद्रियों के माध्यम से बाहर के विषयों को जानते हैं ऐसे ही प्रभु आप प्रत्यक्ष में जान रहे हैं इस समय प्रभु हम आपकी उपासना के लिए बैठे हैं और आप हमें जान रहे हैं देख रहे सुन रहे हैं ऐसा ही अनुभव हो करो आप प्रत्यक्ष जान रहे ऐसी अनुभूति हमारे अंदर बनी रहे चिरानंद स्वरूप का ध्यान करेंगे ओम का उच्चारण लंबा करेंगे और जब ओम का पूरा हो जाए तब धीरे धीरे एक एक अक्षर सच्चिरानंद का उच्चारण करेंगे और उच्चारण करते समय प्रभु की अनुभूति को बनाएंगे साथ साथ निरीक्षण चलेगा प्रभु को मैं ऐसा ही जीवन में अनुभव कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं श्वास बढ़िए के साथ साथ जप करने का प्रयास करेंगे अनुभूति ही प्रभु की उपासना है प्रभु की अनुभूति ही प्रभु का ध्यान है अनुभूति को गहराई में ले जाइए श्वास भरिए ओ अर्थ की भावना अर्थ का मतलब ये नहीं है कि एक भाषा से दूसरे भाषा में बदल देना अर्थ का अर्थ होता है पदार्थ वस्तु तत्व, चीज द्रव्य उसका स्वरूप यथार्थ रूप में अनुभव करना ही, अर्थ चिंतन करना है ऐश्वर ओम का मुख्य नाम है सदा सर्वदा आप हमारी रक्षा करते हैं ओम का उच्चारण करते हुए हम आपके रक्षक गुण का अनुभव करते हुए पूर्ण रूप से निर्भीक हो जाए आपकी सुरक्षा को हम अनुभव करें सब कहते हैं ख का अस्तित्व हम अनुभव करें जैसे आंख बंद करने पर भी अन्य मनुष्यों का अस्तित्व हम अनुभव करते हैं आख बंद करते हुए भी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश की अनुभूति करते हैं उनकी उपस्थिति हम समझते हैं ऐसे ही प्रभु सब कहते ही हम आपकी उपस्थिति अनुभव कर सके एक दिव्य स्वरूप सत्तात्मक पदार्थ सर्व व्यापक तत्व है वह हमें सत कहते ही अनुभव हो चित्त कहने से चेतन स्वरूप जान स्वरूप जैसे संसार में भोगभाग कर देते हैं जड़ पदार्थ वो चेतन पदार्थ ऐसे ही प्रभु आपका अस्तित्व चेतन स्वरूपे, ज्ञान स्वरूपे, प्रत्यक्ष आप जान रहे हैं ऐसा अनुभव हो उनको सत्ता और चेतनता सर्वज्ञता वर्तमान में आप हमें जान रहे हैं ऐसी प्रत्यक्ष अनुभूति हो आनंद कहते ही आप पूर्ण तृप्त है जो सत्तात्मक सर्वज्ञ सत्ता है आप आनंद में परिपूर्ण है पूर्ण तृप्त है पूर्ण रूप से कृत कृत्य है ऐसा हमें अनुभव हो, हो। हमें आपके आनंद स्वरूप में डूबे हुए स्वयं दुख से, से रहित तो होकर आनंद में परिपूर्ण हो रहे ऐसी अनुभूति करना है, है प्रभु आपका सत्स्वरूप चित्त स्वरूप और आनंद स्वरूप हमें प्रत्यक्ष हो केवल आपके ही सच्चिन स्वरूप में हम मग्न रहे अन्य विचार विचारण न करें श्वास ओ। कारण गौर है अनुभूति मुख्य है हो रही है तो प्रभु की उपासना है ध्यान है और अनुभूति छूट गई तो ध्यान भंग हो गया पुनः अनुभूति के साथ ध्यान करने का प्रयास करेंगे ओ इसी प्रकार मन में जप करेंगे और प्रभु की अनुभूति बनाएंगे करते हुए प्रभु की अनुभूति को प्रधानता रखेंगे एक सप्तात्मक चेतन स्वरूप आनंद में परिपूर्ण तत्व है मुझात्मा के साथ सतत संबंध है अब इस समय प्रत्यक्ष प्रभु आप विद्यमान है आपकी सत्ता आपकी चेतनता आपका आनंद स्वरूप हमें प्रत्यक्ष अनुभव कराए ऐसी भावना बनाते हैं, ध्यान करेंगे अनुभव करेंगे ध्यान की उच्चतम स्थिति को ही समाधि कहते हैं ध्यान में तीन तथ्य होते हैं जिसका ध्यान करते हैं ध्येय पदार्थ परमात्मा है ध्यान करने वाला ध्याता हम जीवात्माएं साधक साधिकाएं और ध्यान का अर्थ चिंतन की प्रक्रिया प्रभु स्वरूप को हम विचार करते हैं ध्यान में तीन तत्व होते हैं और इनमें से जब दो तत्व हट जाते हैं केवल ध्येय उदार जिसका हम ध्यान कर रहे थे उसी की अनुभूति होना अन्य सब हट जाना मैं कर रहा हूं ये बोध भी ना हो इतना तन्मय हो जाते हैं उसी के रंग में रंग जाते हैं उसी के स्वरूप में बन जाते हैं तब वहां समाधि कहलाती है उस तो स्थिति का अभ्यास करेंगे प्रभु की सत्ता चेतनता के साथ साथ आनंद स्वरूप है उसके आनंद में हम डुबे हुए हैं उसके आनंद में हम आनंदित हो रहे हैं और प्रभु की सत्ता विद्यमानता चेतनता आनंद स्वरूप यह कल्पना नहीं है यह सत्य वास्तविक है यथार्थ है जैसे इस समय हम आंखें बंद रखते हुए भी अपने चारों अदृश्य वायु की अनुभूति करते हैं ऐसे ही प्रभु भी अदृश्य रूप में हमारे चारों ओर विद्यमान है अंदर भी विद्यमान है जो वास्तविक विद्यमान है उसकी हम अनुभूति कर रहे हैं कोई कल्पना नहीं है यथार्थ स्वरूप है सावधान हो जाएंगे ध्यान की उच्चतम स्थिति में जब केवल अनुभूति होती है अन्य सब हट जाते हैं वही ध्यान समाधि कहलाता है पांप्रभु की अनुभूति को गहराई में ले चलिए जिनको अनुभूति नहीं होती है छूट जाती है अन्य विचार आते हैं पुनः जप प्रारंभ करेंगे और जप करते करते अनुभूति हो तो जप को बंद कर देंगे अनुभूति बनाए रखेंगे प्रारंभ कीजिए चारा तो तुरंत मन को जपने लगाएंगे अनुभूति के स्तर में है, तो जप करेंगे और प्रार्थना करेंगे प्रभु मुझे आपकी अनुभूति कराए ओ... से ही सच्चिदानंद परमात्मा के अंदर अपने आप को समर्पण कर लीजिए और सच्चिदानंद की अनुभूति करें अपना अस्तित्व भूल जाए केवल प्रभु की अनुभूति अपने आप की भी अनुभूति ना हो और कुछ अनुभूति ना हो केवल प्रभु की के अनुभूति हे परमात्मा आप रस स्वरूप आनंद रस में परिपूर्ण है रसम ही लब्धवा अयम आनंदी बहती उस आनंद रस परमात्मा आपको प्राप्त करके हम जीवात्माएं भी आनंदित हो जाते हैं आनंद में पूर्ण हो जाते हैं ऐसा अनुभव करें धीरे से रुकेंगे निरीक्षण करेंगे आज की उपासना में शरीर में कैसी अनुभूति हुई कितना हल्कापन अनुभव किया अथवा भारीपन अनुभव हुआ शारीरिक स्थिति का अवलोकन करेंगे प्राणायाम है प्राण को नियंत्रित रख पाया नहीं रख पाया पूरी उपासना में प्राण की स्थिति कैसे रही स्वाभाविक स्थिति अथवा स्वास्थ्य में असामान्य अनुभव किया ईश्वर की अनुभूति सत्यापते समय स्वास्थ्य स्वास्थ्य की कैसी स्थिति रही है। मन इंद्रियों को बाहर के विषयों से रोकने में कितना समर्थ हो पाया है धारणा केंद्र पर मन को स्थिर कर पाया नहीं कर पाया एक ही स्थान पर मन को टिकाय रखने में कितनी सफलता मिली ध्यान के समय एकाग्रता प्रत्यय एकता बनी नहीं बनी प्रभु का ही विचार किया या विचार उत्पन्न किया ध्यान के पश्चात जैसे योगी लोग ऋषि लोग समान ही अवस्था में अनुभव करते हैं और दीर्घ काल तक तो का अभ्यास करते हैं क्या ऐसा कोई स्थूल अनुभव क्षण भर के लिए भी प्राप्त हुआ या नहीं हुआ एक क्षण के लिए भी क्या मैं अपने आप को भूल गया प्रभु के स्वरूप में मग्न हो गया ऐसी स्थिति बने या नहीं बने आज की उपासना में सबसे अच्छी अनुभूति एक बार स्मरण करेंगे उस अनुभूति को दोबारा बनाने का प्रयास करेंगे सबसे अच्छी अनुभूति परमेश्वर आपकी कृपा से ही आज हम आपकी उपासना कर पाए आज की उपासना में जो भी सफलता मिली है हे पिता आपकी ही कृपा है हम आपको ही इसका श्रेय अर्पण करते हैं आगे भी आपकी कृपा बनी रहे हम दिन प्रतिदिन आपके उपासना में उत्तर उत्तर उन्नति को प्राप्त करें अंत में आपके परम पद को लाभ करें यही याचना है, यही प्रार्थना है, की दो पंक्तियां बोलेंगे प्रभो तुम्हार मारे पावन पथ पर भो मारे पावन पथ पर रे जी so sam so पास में को यही निरा